कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नरेश मिश्रा की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल निर्देशन है विनोद रस्तोगी का राजन की अम्मा पांचों उंगली घी में और ए राजन के बाबू तनी बगल में बैठ जाओ अरे प्रेम से बतियाओ बात करने का टेम नहीं है बात बात में तुम जरूरी बात भूल जाओगे कौन सी बात बस रह गए ना वही मिट्टी के माधो पूछो कैसे कैसे देखो आहारे बेहारे लज्जा न कारे काहे की लज्जा अरे बिटवा हमारा है दहेज हम छाती ठोक कर लेंगे और का बैल बेचो या बेटा ब्याह सौदा पहले पक्का कर लो मगन रहू चोला पक्का वादा कम में ज्यादा आम नीबू और बेटी के बाप का गला दबाओ तभी उसमें रस निकलता है अरे इसमें भी कोई शक है तुमने हंस के बात की तो बात नहीं बनेगी कब का गुस्सा से बात करूं अरे नहीं जी तनिक कड़े पड़कर बात करना ठीक है कड़ा रहूँगा अकड़ा रहूंगा, रहूंगा। रामपाल को हमारा राजन पसंद आ गया है अपना राजन किस कम है भाई पढ़ा लिखा है सरकारी नौकरी करता है ओ देदार है इकलौता है लाड़ प्यार में पला है छोला। ऐसा घर पर मिले तो हम घर द्वार बेचकर बेटी के हाथ पीले कर दें अरे हमें कौन बेटी के हाथ पीले करने हैं राजन की अम्मा हमें तो बस अपनी गोट पीली करनी है हाँ, वैसे मुर्गी मोटी है सोने का अंडा देती है और का रामपाल का सारे जबार में नाम है वो एक भट्टे का मालिक है मगन रहू चोला कहो तो भट्टा ही मांग ले। है? अरे भट्टा मांगोगे तो भट्टा बैठ जाएगा हमें तो नगद नारायण चाहिए जेवर चाहिए अच्छा, और अच्छा सामान चाहिए वो रामपाल आ रहे हैं संभल कर बात करना मैं चली अंदर आइए आइए रामपाल जी हाँ, हाँ।, हाँ भैया बीस हजार का फलदान हो लेकिन वो दस थान सोने का जेवर चार थान चांदी के जेवर पाँच बनारसी साड़ियाँ और माफ कीजिए मैं सौदा नहीं संबंध करने आया हूँ कैसा सौदा आपका सिर्फ गाल बजाके बेटी ब्याहना आना चाहते मैंने ये तो नहीं कहा पान फूल जो भी पन पड़ेगा वो भैया पान फूल तो देवता पसंद होते हैं दहेज ही सब कुछ नहीं होता भैया मेरी बेटी गुनु की खान है अपने मुँह ऐसी क्या कहना बाप राजन बाबू ऐसी ही पूछ लीजिए राजन ऐसी वो आपकी लड़की को कैसे जानता है दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। मगन रहू चोला भैया राजन को लड़की पसंद है तो हमको लेन देन पसंद है जी आप हमारा दहेज दे दीजिए लड़का आपका हो गया। दहेज तो मेरे बस का नहीं है वाह वाह, दहेज आपके बस का नहीं है फसल मैंने बोई उसे जतन ऐसी पाला पोसा जब फसल तैयार हो गयी तो आप मुफ्त में हथिया आए भाई साहब आप मेरी बात जाइए जाइए कोई दूसरा दरवाजा खटखट आइये का भाव पता चलेगा तब लौट कर आइयेगा हाँ मगन रहू चोला भागवान तनि अपने बेटवा के बात सुन लो का है राजन ब्याह नहीं करेंगे काहे हो हमने रामपाल से सीधे मुत नहीं की अच्छा का हम लड़की वाले हैं जो सीधे करें? अरे जिसकी हजार गरज हो हमसे आकर बात करें हाँ कहने को भट्टे वाले और दिल गोरसी के बराबर भी नहीं अम्मा मैं भट्टे के साथ ब्याह नहीं करूँगा मेरी पसंद भी तो कोई चीज है मैंने रहू चोला सुनती हो राजन की अम्मा अब अपने घर में भी कलजुग आय अमा भाई कलजुग को छोड़ो तुम अरे भाई कलजुग को छोड़ो ये बताओ कि भाई तुम्हारी दुकान पर खाद कब आएगी भगवान के फल अरे आइए आइए मुंशी जी हाँ। खाद सब गोबर हो गए अमा भाई क्या कहते हो गोबर की खाद होती है खाद का गोबर कैसे हो गया भगवान के फदल से है बोलो हमारे तो कर्म फूट गए भाग भूग गए राजन ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान के पदल ऐसी मुंशी जी मैं अपनी शादी के बारे में आग बंद सकता हूँ हमने क्या यहाँ बंद करके शादी ब्याह देखो लारे दुलाई देखो हमारे तुम्हारे ब्याह का जमाना गया अब शादी ब्याह में लड़के लड़के की जो पसंद है ना वो पहली होती है भगवान के फजल ऐसी राजन के बाबू हाँ भगवान सुना तुमने राजन अंग्रेजी ब्याह करेगा तो भैया हम तो अब गाँव ऐसी चले आए? अब भाई कहाँ चले भगवान के फजल ऐसी कहाँ चले अब हम काशी बास करेंगे मुंशी जी राजन के बाबू हमको भी साथ ले अरे भाई नहीं नहीं नहीं नहीं देखो भाई दुलारे भाई दुलारे भाई हाँ देखो भाई मैं कहता हूँ कि तिल को तार बनाने से क्या फायदा है पहले भाई मुझे राजन से बात कर लेने दो है हो सकता है भाई कि उसके भी कुछ अरमान हो भगवान के फजल से आप बात कीजिए हाँ हमें अब राजन से क्या लेना दे अच्छा भाई राजन आओ बेटे आओ भाई देखे तुम्हारी शिकायत भी सुन भगवान के फजल से कही रामपाल जी दहेज का बाजार देखिया है? जी हाँ देख आया अब तो इसी घर नैया पार लगेगी अच्छा हुआ उठने पहाड़ देख लिया भाई साहब आपकी शरण आया हूँ बाहर गहे की लाज रखिये अरे आप मेरी लाइज रखिए, मैं आपकी रखूंगा मुझे नकदी और जेवर देना मंजूर है मैं गंध रहू सामान भी देना होगा आपको बिरादरी ऊपर बेटा दे रहा हूँ सामान भी बता दीजिए मोटर तो आप जरूर देंगे मोटर और क्या खुद मोटरसाइकिल पर चलेंगे और आपका दमाद पैदल चलेगा जी नहीं मैं पैदल चलूंगा मुझे डॉक्टरों ने पैदल चलने को कहा है।, है मेरा राजन शहर जाने में तकलीफ होती थी स्टेशन जाओ टिकट खरीदो तब गाड़ी पर बैठो जी हाँ मैं समझता हूँ और कोई सेवा हो तो और का अरे वही मेज कुर्सी बर्तन शर्तन फर्नीचर स्टेनलेस सेट बर्तन क्राकरी सब दूंगा और बोलिए और हाँ, मगन वो रेडियो जिसमें फोटो आती है उसको क्या कहते हैं टेलीविजन हाँ हाँ वही वही वही दीजिएगा वो भी दूंगा अब तो ओखली में सिर्फ दे ही दिया है भैया दिल चौड़ा रखिए भाई साहब हमें तो ऐसा ही संधि चाहिए जो मुँह से निकाला सो हाजिर हा। तो मैं अगले इतवार को बड़ा इच्छा देने आ जाऊँ आ जाइए आ जाइएगा शुभ काम में देर कहा है की हाँ, हाँ। आ, पेट में बड़ा दर्द है कैसा दर्द है बेटवा लगता है पेट में घास है। होगा सब गुड गोबर हो गया आ, हाँ। जी अभी तक नहीं आए बुलवाया है आते ही होंगे कल ही बह है और अरे और क्या हो गया क्या हो गया राजन है भगवान के फसल से मुंशी जी, जी। हाँ। अब मैं नहीं बचाई ऐसी बात न बोलो बेटा अम्मा पानी बेटा खेलो पानी हे, हे गंगा माई हमारे राजन को ठीक कर दो हम नरियर चुनरी चढ़ावेंगे मुंशी जी हाँ गांव के डॉक्टर की दवा नहीं लगती हाँ। मर्ज की पकड़ में नहीं आया हरे भाई देखो ना मर्ज भी तो नए नए चल गए हैं भगवान के फजल ऐसी सब बेकार है अब कुछ नहीं हो सकता मुंशी जी जी छोटा मत करो बेटा हम तुम्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे तो हम तुम्हारे बराबर रुपया भागवान हम चले गए तो परीक्षा का सरजाम कैसे होगा मुंशी जी इन्हें परीक्षा की तैयारी करने दीजिए आप मुझे डॉक्टर को दिखा लाइए ठीक है हाँ, हाँ, जी, हाँ, हाँ, जी, हाँ, आप हमारी मदद कर हाँ जी भाई देखो मदद ऐसी इनकार नहीं लेकिन भाई मेरे खेत आरोप भी बहुत काम पड़ा हुआ है भगवान के फसल ऐसी सब काम छोड़ दीजिए हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ आपने राजन की फिक्र कीजिए। हाँ भाई देखो बाबू तुम कहती हो भाई तो जाना ही पड़ेगा हाँ। जी, हाँ। कल तक ठीक है। देने हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। देखो भाई भाई, गुलारे मर्ज पर मेरा कोई काबू नहीं है डॉक्टर हाँ। कहेगा तो राजन कल ही आ जाएगा भगवान के फजल से। समझी जी राजन बाबू कहा है दिखाई नहीं पड़ते शहर गए हैं भाई साहब सामान खरीदने आते ही होंगे हमें जल्दी परीक्षा देकर लौटना है शुभ काम में देर काहे की बस राजन को आ राजा ने दी आए, भाई सोचा था क्या आए, हो गया मुंशी जी आ गए यहाँ तो होने वाले समझी जी भी तशरीफ रख रहे हैं भगवान के फल में मुंशी जी में परीक्षा के लिए बड़े मौके ऐसी आए हैं यहाँ राजन कहाँ हैं राजन भी आ जाएगा जरा तुम अंदर कोई देखो समझ गए मेरी बात हाँ मुंशी जी हाँ आप ये क्या कर रहे हैं हमारे राजन बिटिया हो जाएगा जाए यकीनन हो जाएगा डॉक्टर ने यही बताया है भगवान के फजल से हाँ। इसीलिए उसके पेट में दर्द था हाँ भाई इसीलिए उसका मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था हाँ। भगवान चाचा अब क्या होगा अभी भाई देखो अब एक छोटा सा ऑपरेशन होगा भगवान के फजल से ऑपरेशन हाँ। और ऑपरेशन के बाद जो दर्द है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो राजन है ना बस रजनी हो जाएगा भगवान के फजल ऐसी बोले तुम ही बताओ मैं क्या भाई मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ तुम राजन के लिए एक साड़ी और ब्लाउज निकाल दो फौरन उसे अस्पताल में जरूरत पड़ेगी भगवान के फजल ऐसी एक हाँ। साड़ी ब्लाउज ऐसी का होगा मुंशी जी हाँ? गठरी पर दहेज कहाँ ऐसी भाई दुलारे भाई डॉक्टर दहेज का नहीं वो सिर्फ मरीज का इलाज कर सकता है हम ऑपरेशन न करें तब का होगा तब अजय भाई तब राजन की जान को खतरा है भगवान के फजल से ऐसी हाँ। इस पार कुआ उस पार खाई बोलो भगवान किसमें कूदोगी राजन के बाबू तुम खामोश रहो अरे तो हमने का कर दिया भाई कल जुग है कल जुग भगवान की टकसाल में जाली सिक्के ढलने लगे भाई देखो देखो तुम लोग आपस में चोच मत लड़ाओ हाँ रामपाल जी जो है ना वो बैठक में बैठे हुए हैं पहले परीक्षा का मसला तय करो भगवान के फजल से। हाय, अब कहते करें सोना तो लो अरे नहीं, नहीं ऐसी बातें मत कहो बहू रामपाल का लड़का भी तो शादी के काबिल है, है, तो है। वो शादी करना चाहते है तो करे कैसे अरे भाई तुम लड़के के बजाय लड़की भी आ देना जवान लड़की भाई कब तक घर में बैठाए रहोगे भगवान के फजल ऐसी बोलो नगर नारायण कहाँ ऐसी अरे भाई देखो ना बात करने में क्या हर्ज है रामपाल आखिर रिश्ते के लिए ही तो आए हैं भगवान के फजल से मुंशी जी आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं इसमें हर्ज क्या है बोला है लेकिन दहेज भरपूर मिलना चाहिए गरीब भाई गरीब आदमी है ये देखो भाई दुलारे भाई पर दया कीजिए और अपनी फरमाइश बताइए ज्यादा कुछ नहीं मुंशी जी बस यही कोई बीस हजार का फलदान होगा आई। बीस हजार जी हाँ और दस थान सोने का जेवर चार थान चांदी के जेवर और पांच बनारसी साड़ियाँ रामपाल जी हम दीन हैं आप दीन बंधु हैं हमसे जो पान फूल बन पड़ेगा कैसी बात करते हैं भाई साहब पान फूल से सिर्फ देवता प्रसन्न होते भाई देखिए बात यह है कि दुलारे भाई गरीब हैं है हाँ, लेकिन इनका खानदान बहुत ठीक है आ, गरीब है तो मैं इनसे टेलीविजन नहीं लूंगा लेकिन मोटर तो देनी पड़ेगी मोटरसाइकिल वो तो आपको भगवान ने दे है मैं, मैं सिर्फ साइकिल दे सकता हूँ साइकिल अपने अपने पास रखिए मैं आपके घर शादी नहीं करूँगा रामपाल जी दुलारे भाई का रखिए हाँ बेचारे वैसे भी कुदरत के कारखाने से ठगे हुए हैं भगवान के फसल से हाँ। मुंशी जी हाँ। दहेज की मांग पहले दुलारे भाई नहीं की थी हाँ। इसमें मेरी क्या गलती हाँ, बात बा, बा, बा, तो भाई ठीक है भाई दुलारे भाई तुम दहेज ले रहे थे तो देने में क्या आज भगवान के फसल मुंशी जी चलो हाँ मेरी तो मत मारी गई थी मुझसे भूल हुई भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मुंशी जी बिहार का कोई सौदा नहीं है दहेज लेना पाप पा बोलिए भाई रामपाल जी अब आप क्या कहते हैं भगवान के फजर से? ठीक है मुंशी जी मैं भी दहेज नहीं लूंगा तो आ, आप मेरी बेटी से अपना बेटा ब्याहेंगे जी नहीं मैं आपके बेटे से अपनी बेटी ब्याह जी हाँ दुलाे भाई आपके बेटे ने फिलहाल बेटी बनने का इरादा छोड़ दिया मुंशी जी आ, आ, आप सच कहते हैं और क्या मैं झूठ कहता हूँ भाई यकीन ना हो तो देख आइए राजन मेरे घर में बैठा है मुंशियान के अरे भगवान सुनती हूँ अपना राजन रजनी नहीं बनेगा भाई सुनो तो सुनो तो चल कहां दुलारे भाई राजन की अम्मा को मना कर दो मुंशी जी वो बक्से ऐसी परीक्षा तो लेते जाओ भगवान के फजल परीक्षा में बाद में लूंगा पहले एक भिक्षा दीजिए अरे भाई मांग लो मांग लो क्या मांगते हो भगवान के फजल ऐसी बोलो ये बताइए राजन को दर्द नहीं था तो इतना बड़ा झूठ ये सब राजन बाबू को दर्द था कैसा दर्द था भी भाई दर्द ये था कि वो रामपाल की बेटी के बगैर जी नहीं सकता था दोनों एक दूसरे को पसंद आ, करते आ, हैं आ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं आ, तो हम रोकने वाले कौन है भैया मियां बीबी राजी तो कहाँ करे ये बात तुम अब कह रहे हो बुला रहे भाई पहले तो बहेज न मिलने आरोप काशीवास करने आरोप आमादा थे भगवान के फसल ऐसी मुंशी जी ने आपको सही राह पर लाने के लिए मुझसे मिलकर नाटक किया मैं आपसे माफी चाहता हूँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं है संधी जी अरे घास गिरी तो गिरी पर गिरी बहुत मिट्टी है अरे भाई तुमने दहेज का दूसरा पहलू देख लिया भाई ये ठीक ही रहा अब कभी मत भूलना कि दहेज के दलदल में फंसने वालों का जमाना अब नहीं रहा भगवान के फजल से आ नहीं मुंशी इतवारी लाल अभी आपने नरेश मिश्रा की लिखी ये झलकी सुनी निर्देशक थे विनोद रस्तोगी आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है